तो तो में तीसरे वरदान के विषय में नजीकेदार का प्रश्न था जो मरे हुए व्यक्ति के विषय लेकर के क्या इसमें कोई बोलते हैं आत्मा अतिरिक्त है कोई एनआईर बोलते हैं क्या आप सब जानना चाहता हूं इसके विषय में अधिकारी की परीक्षा के लिए आत्मज्ञान के अधिकारी है या नहीं इसको लेकर के अनुराज के प्रलोभन आरंभ करते हैं ये बहुत जनताओं को भी संशय हो गया तो विषय तो ये बहुत सूक्ष्म है यह आत्मा इसको एकाएक जानना बड़ा मुश्किल है नहीं सुज्ञ अमुरेश भारत के अधिकार बहुत सूक्ष्म है तो इसलिए इसके छोड़कर के दूसरा कुछ ले लो आप जो भी चाहो भौतिक पदार्थ जो चाहो सुक्षा के लिए प्रेय ले लो कहने पर नजिकता को उत्तर दिया था नहीं देवताओं ने विषय जीत का संशय किया और वक्ता इसके समान कोई मिलने वाला नहीं आपके समान बक्ता भी नहीं मिलेगा इसके समान बरदान दूसरा हो नहीं सकता फिर भी यमराज जी प्रयास करते गए लुभाने के लिए कहा सता ही सब पुत्र को अपराध करने शुरू कहा सौ सौ साल जिनकी आयु हो ऐसे पुत्र है पोते हैं ऐसे ले लो और बहुत सारे पशु ले लो और भूमि के महत्व आयतन ले लो विस्तार ले लो थोड़ी सी भूमि जितना चाहो ले लो और स्वयं जितना वर्ष जीना चाहो उतना वर्ष इसके दर्ज में ले लो ऐसा कहा आगे और कहते हैं इसकी पुष्टि और करते हैं आगे मात्र है के तत्ल्य मन्यशेवर गृण स्वितम के जीविका चाहौ नदी के तस्वे भी नाम जत्ल्यं यदि यदि नाम मे बिजीका महाभूम नचिकेतस्वेदी यदि मनसे बरम ये जो अभी अभी तेईसवे मंत्र में जिस वरदान को कहा था तो वाला पूर्व नहीं पूर्वगल खंडन कर चुका है भौतिक पदार्था नामदेव वर्ष तुम यह कसा खंडन कर चुका है ये जो पूर्व मंत्र ठीक कहा जो तेईसवे मंत्र यह तत्कुल इस वरदान के समान यदि मन में श्रे भरम यदि अन्य कोई वरदान तुम मानते हो तुम्हारे मन में हो मैंने जो तुम्हारे सामने रखा है इसे अतिरिक्त कुछ चाहते विशेष हो कोई भी स्वीकार करो बेटता हूँ और भी कोई बेटता धन हो उसको स्वीकार करो और चीर चिरजीविका चाहो मैंने लंबी आयु चिरंजीवी होने के लिए वो भी स्वीकार करो कहा कि जीविका शब्द में ऋबुल दिखाई पड़ता है कर्ता अर्थ में नहीं है तात्व संदेश ऋगुल वक्तव्य ऐसा बात एक है जीविका बने जीवन चिराजीवन यह समझना है कि ऋणुल सूत्र का ऋणुल मत समझना कर्ता अर्थ नहीं है धातु अर्थव्य से ऋणगुल वक्तव्यशारती के कृथा में और शुरुआ है महाभूम नचिकेत तो मेरी कहा ये नचिकेता इस महान विशाल धरती में तुम राजा हो जाओ तुम ये भी भव राजा हो जाओ अस धातु का रूप है लोटलकार भक्ति पुरुष एक प्रत नहीं एक ही कामानाम क्वार कामभाजन करोगे विषय हैं संसार में कोई भी भौतिक विषय होगा उसके लिए उपयुक्ततम उस विषय को भोगने की शक्ति मैं देता हूं कामान वा तुमको मैं उस विषय को विषयों में कामभाजन करोगी इच्छा अनुसार भोग करने वाला बनाऊंगा जब चाहो जिस विषय का भोग करना चाहो उस विषय का भोग उस समय हो जाएगा या कई बात करेंगे टीपन अथवा विषय तुम्हें चाहेंगे ऐसे भी बात करेंगे ऐसे भी बना सकता हूं मैं तुम विषय तो को बच्चा विषय ही तुमको चाहेंगे अपने आप आ जाएगी विषय ऐसा बना सकता हूँ ऐसा ऐसा यहाँ पर बताएंगे कि किन्दान के बारे में मत मानना आत्मा के बारे में मत मानना ऐसा कहा कि काम आप आज में करोगी भी ऐसा सूत्र है भलदात से ढूंई प्रत्यय होता है तो काम सबको उपग्रह रखकर भलदात से ढुई किया लोई का सर्वापहार लोक हो गया उपदा हो गई मैं तो और तो उदाह लग गया द्वितिया काम भाजपा द्वितीय प्रत्यय आंता है और वही तो तो सूत्र है भजो वही भजदापुर से वही प्रत्यय होता है आगे से विश्ववाट आदि जो बनाया जाता है बहस में नहीं होता है अच्छा आज से देखिए एक तत्तुल्यम एक ना येपविष्टे तो ना सदिशम यह तत्तुल्यम का इस वरदान के समान एक परिष्टे न अभी अभी पूर्व में जो जो सामने रख दिया है पदार्थ पुत्र सपुत्र पौत्री कहा था इसके समान सदृशम यदि मन्य सेवर इससे अतिरिक्त कोई बचा हो आप लेना चाहते हो तो तुम अभी उसको भी ले लो ये तो ले लो इससे अतिरिक्त भी कुछ तुम्हारे मन में है मैंने जो बोर्ड रखा उससे अतिरिक्त हो तो उसको भी स्वीकार करो ये आत्म विद्या पर तुल्य बरांतर नचिकेनता प्रत्या प्रत्याख्यातत्वा ये तत्स्तम पारादर्शित तो व्याप कह पूर्व मंत्र में चौबीसवें मंत्र में आत्म आत्मज्ञान के समान कोई बरदान नहीं हो सकता है करके उसके लिए प्रत्याख्यान कर चुका है इसलिए एक तत्त ये यहां पर निर्णय एक तत्ल्य से आत्मज्ञान को नहीं लेना पूर्व मंत्र में रखे हुए परार्थ को ये पद शब्द से लेना यह कहा कितने कार आत्मविद्याल्य द्वारा तरह से विद्या के समान जो वरदान है उसके समान अन्य वरदान जो है नजिकेत प्रत्याख्यान तो तरह नजिकेता में चौबीसवें मंत्र तेईसवें मंत्र में बाईसवें मंत्र में प्रत्याख्यान कर दिया है इस वर्ग के समान दूसरा वर्ग नहीं है ऐसा कहा था नारायण यह तत्त शब्द परामर्श दिए जो ये तत्त मंत्र में जो आया हुआ है यह तत् शब्द उसको परामर्श नहीं आत्मज्ञान को परामर्श नहीं करता और समीप ये तत् के लिए होता है समृद्ध है यहां ये ये सता पुत्र पौत्रण आदि है इसलिए भी होता है ये कहाष्टे यथोपरिष्ठ तो है ना राज्य से उपदेश दिया इसके समान अन्य भी कोई परदान तुम्हें इष्ट हो तो तम अभी एक एकम पुत्र धनादि नाम भरत्व उपनिष्य इन मंत्रों में दो मंत्रों के द्वारा क्या किया एक एक पुत्र धनादि एक एक दिया था जो जो चाहो ये ले लो वो ले लो सबके सब ले लो नहीं बोला ये ले लो ये ले लो ये ले लो ऐसा कहा था एक एकम पुत्र नाम पुत्र हैं धनादि हैं भरत्व ने उपनिष्य वरदान के रूप सामने रख करके समुच्चितम ईदानी उपनिष्ठ अब कहना चाहते हैं सब एक साथ समुच्चय करके बोलना चाहते हैं कहा किंचम इत्यादि कहा टिप्पणी नौ नंबर की है पुत्र धनादिनाम इतनी निर्धारण षष्ठी यथस्त निर्धारण सूत्र है जाकरणी जिससे निर्धारण करते हैं उससे ष्टी विवृत्ति होती है जिससे हम निर्धारण करते हैं देखिए नाराणाम द्विजा श्रेष्ठ ऐसा बोलते हैं मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है द्विजा नाराणाम षष्ठी इसी प्रकार यहां भी पुत्र धर्मारी राम तो को कहा उनमें से कोई किसको अलग करना है एक एक था भरत्म उपनिष्य समुचित विदान में उपनिष्य और समुचय करके सब सबके सब एक साथ देते हैं कहाके जय करके बोलते हैं क्या बोलते हैं वित्तम काम से आदि शब्द से बोले भाष्य कहते हैं वित्तम प्रभूतम हिरण्य रत्न रत्न आदि वित्त इतना धन ले लो इतना धन ले लो प्रभुतम बहुत सारे धन जितना चाहो उतना ले लो हिरण्य रत्न भी नवरत्न जोड़ी चाहो ले लो सीर भी काम चाहो और लंबी आयु को भी ले लो सह वित्त वित्त के साथ साथ धन आ जाएगा आयु छोटी तो काम नहीं चलेगा वित्त के साथ साथ लंबी आयु को भी ले लो दृढ़ से बेहतर एक पढ़ और शांति है प्रभूत प्रचुर अदभ्रम बहुम बहुूं भूमिष्ट स्फी भूयश्च भूरी चमर यचक अमृकोस्पूत बोलो प्रचुरम बोलो प्राज्योलो अदभ्रम बोलो, अदध, बोलो बहु और पूम स्म भूयश और भूरी यस बहुत प्रतिवाचकृकोस्का हिण्य इत्या हिण्यं बेहहाटक हिरन जैसा हो जाता है बेह भी होता है हाटकमन सोना को भी हिरण बोलते हैं बेहबन हाटक बाजार को भी करते हैं ऐसा कहा अमरकोश ने कहा आपने कहा आगे चिरजीविकांच अच्छा चिरजीविकांतर आठ की टिप्पणी जाते हैं चिरजीवन ये जीविका शब्द है यह समझना रुबुल त्रिचुरूत्र से रुबुल बनी हुआ है हाथ पोत्तर निर्देश से ऋबुल पोत्तर ये यहां दे रहे हैं तात्तौर पर निर्देश में भी वक्तव्य स्त्रियाम रूल स्त्री तृप्त दिवक्षा में रूल करते हुए इसलिए जीविका बना दिया है जीविका बना दिया है ये कहा भाष्य है कि बहु न ज्यादा क्या कहूँ नजगेता महाभूमऊ वहाँ क्या भूमि बड़ी विस्तृत भूमि है और तो विशाल है भूमि वहाँ क्या घूमऊ राजा नजगेता स्तम ये नजगेता संबोधन है राजा तुम राजा ये भी तुम राजा हो जाओ महान विस्तार मैंने एक विस्तृत भूमि के राजा हो जाओ मैंने चक्रवर्ती राजा हो जाओ यह भी देता हूं किंच और भी बातें हैं कामानाम दिव्यानाम जो दिव्य काम विषय है काम माने विषय है काम सबकी इच्छा आर्तन प्रदेश होता है विषय में होता है कामानाम मैंने दिव्यानाम दिव्य विषय है स्वर्ग के विषय है दिव्यानाम मानसानाम चाहो मानुष भोग और स्वर्गीय भोग दोनों के दोनों तुआ आ आ तुआ काम भाज़न, काम भाज़न, काम तो हमारे काम काम भागम काम भागम काम आगम करो मैं तुम्हें मैं काम की योग्यता बना दूंगा जो चाहो स्वर्गीय भोग चाहो तो यहीं बैठ के स्वर्ग के भोग करो और यहां के भोग चाहो तो यहां के भोग करो ऐसा बना दूंगा काम के भागीदार बना दूंगा मन मिश्रों को तो जैसा चाहो वैसा भोगने की शक्ति दे दूंगा सत्य संकल्प को ही अयम अहम देगा मैं देव हूं यवराज गए और सत्य संकल्प मेरा संकल्प झूठा नहीं जैसा दूंगा वैसे तुम मिलेगा सत्य संकल्प भी अहम देव मैं देव हूं सत्य संकल्प वाला हूं सत्य संकल्प यश सत्य संकल्प बहु विश्वास करना सत्य संकल्प वाला हूं मैं मैं देवता हूं जैसा कहा टिप्पणी एक दो तीन मांसाणाम चाह विषयाणाम मांसाणाम से कि विषयाणु दिव्य भोग देवता संबंधी भोग अथवा मनुष्यों का भोग जैसा चाहो वैसा तुम्हें योग्य वाला तुम्हारा दो नंबर की टिप्पणी है कामान मध्य त्वरिच्छा विषय भूत काम, काम भाग्य विषय बहुत सारे हैं काम मैंने विषय काम्यंत की काम ऐसा कम रातों से घाय प्रत्यय करके काम सर्व बनाया जाता है यदि कर्म में करेंगे गाय काम्यंत की काम है तो विषय हो जाएंगे और कर्म में करेंगे तो इच्छा हो जाएगी विषयों की पानी की जो साधन है इच्छा काम इत्या काम है पुरुष जिससे कामना करता है विषय चाहता होगी इच्छा होती है। काम शब्द वो इच्छा में प्रयोग होता है कभी विषय में प्रयोग होता है या विषय में प्रयोग है कामभागिनम टिप्पणी में कहा काम कामान मध्यम तो इच्छा विषय बहुत कामम कामभागिना काम बहुत है काम मानी विषय अनेक है विषय अनेक प्रकार पुत्र रूप में है पद्म रूप में है गृह आदि रूप में है न पशु आदि रूप में सब विषय भोगने के होते हैं कामना मध्य जितने भी कामनाएं हैं विषय है उनमें से तो इच्छा विषय होता है काम तुम्हारी इच्छा के विषय करने वाले काम तुम्हारे लिए मिल जाएंगे विषय मिल जाएंगे जो जिसकी इच्छा करोगे तो वो विषय तुम्हारे सामने आएगा ये ऐसी स्थिति बना का यदि अथवा ऐसे अर्थ का बिजना कामनाम तो अका भागुन करोगेगा दुण यदा कामाना भी कामाभिलास भज दे कामनाओं को भी कामना होती है जिसके लिए ये मेरे को भोग ले ऐसा विषय भी जिसको चाहते हो ऐसे हो जाओगे तो तुम्हें चाहने पड़ेगा विषम स्वयं स्वयं चाहेंगे तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा ये कहा अब कामान काम काम काम कामान काम कामों का भी काम विषयों का भी इच्छा अभिलाषम काम माने दूसरे काम करता इच्छा है भजते तब विषय भगवती उसके विषय हो जाऊ जा अच्छा कामा एवं क्लाम अभिवसंको कामा एवं क्लाम अभिलको काम ही तुम्हें चाहे मैंने विषय ही तुम्हें इच्छा करें कि नचिकेता मेरे को भोग ले मेरे को भोग ले ऐसा विषय करे। तो इच्छा करें तो प्रयासम अंतरेणा तुम्हारे प्रयास के बिना ही पहले वाले भी तो जिसको चाहोगे वो तुम्हारे हो जाएगा अब वही चाहते आ जाएंगे तुम्हारे पास मैं इतना कर सकता हूं यह अर्थ काम तमाम हाँ आगे सं विषय सारे तुम्हारे पास आ जाए जिसको चाहोगे विषय आ जाए जो विषय चाहेंगे वो अपने पास जाएंगे ये भी हो सकता है ये काम भाजन करो के कारण ये भी होगा काम आया नाम काम भाजन के कारण दो प्रकार या तो तुम जिसको चाहोगे वो विषय मिल विज्ञा क्या जो विषय तुम चाहेगा वो विषय तुम्हारे पास आ जाएगा ऐसा अथवा ये भी हो सकता है तीसरा अर्थ भी हो सकता है कामान द्वा काम भाजन करूंगा यह ल कामान विषयां काम, काम, काम तो इच्छा तो भागी लब्धा विषयों के जो इच्छा से तुम भोगने वाला हो जाओगे कहा संकल्प लब्धे इष्ट काम विद्यापक सोचते मात्र से हो जाना है प्रयास बिना संकल्प लब्धे इष्ट काम जो इष्ट इष्ट विषय है संकल्प मात्र से मिल ऐसी स्थिति हो जाएगा यहां पर जो काम भाजम जो बनाया हुआ है काम भागीरम बनाया भज धातु से क्या प्रत्यय किया होगा भागीरम बना रखा है भजधातु है वो घिनोड़ प्रत्यय हुआ है संप्रचार आदि सूत्र है उसे घिनोण हुआ है घिनोड़ का इन बजता है मृत होने से आदि की वृद्धि हो गई और ये काम भागी भागीन बन जाएगा चल रो कि तो बन जाएगा बन जाएगा काम भाजन हित प्रत्यय होने से चलोग तो, तो लग जाएगा ये एक चवर्ग है उसको कवर्ग हो जाएगा ग बन जाएगा सजू को घृण तो उसको गीत प्रत्यय पर हो अथवा य पर हो यहां गीत बन जाएगा घृण ये बताया करोगी तो है ना सत्य संकल्प को ही हम देव कहा मैं सत्य संकल्प वाला हूं ये कह रहे कैसे हैं करोगी तो की वर्तमान व्यवस्था वर्तमान लट लग लकार का प्रयोग करके करोमी कहा ये नहीं कि भविष्य में बना दोन नहीं अभी तत्काल फल ले लो यह है वर्तमान भी वर्तमान निर्देशात वर्तमान का निर्देश होने से न देहांतरा आकार व्यवहितम दे ये नहीं कि बनने के बाद ये सब मिलेगा तो तो तो या तो नहीं समझना यज्ञ करने पर तो स्वर्ग बनने के बाद मिलेगा क्योंकि यह तो अब भी इसी शरीर में मिलेगा जो कहा है काम भाजम इसका असर होता है न देहांतर आपादम व्यवेदन देहांत प्राप्ति के द्वारा व्यवहित होकर के मिलना ये मत समझना अपादम है प्राप्ति देहांत प्राप्ति के बाद होना ये समझना तब तो करना काम के अधिकारी बनाना तो विषम का अधिकारी बनाना मरने के बाद की बात नहीं जीते जी अभी होगा ये का उम्मीद जो कहा हुआ है वर्तमान का निर्देश है ये बताया तब यह प्रथम संभव आकांक्षा महाराज अभी कैसे होगा ये ज्ञानी करते हैं तो मरने के बाद बल मिलता है या अब एक मनुष्य है उसको कैसे मिलेगा तो कहते हैं सत्य संकल्प को ही अहमदेव मैं कैसा हूं सत्य संकल्प मैं देवता हूं सत्य संकल्प और जो सोचे वही होता है सत्य संकल्प को ही अहमदेव और कहा वर्तमान देहे एवं वर संकल्प मातृ तथा कर तुम सपनों में दे रहा होता वर्तमान शरीर में ही मैं उस प्रकार कर सकता हूं जैसा चाहो वैसा कर सकता हूं तो तो संकल्प तो मात्र संकल्प तो मात्र से तथा कर्म तो शब्द मैं वैसे बना सकता हूं कि मैं देव हूं सत्य संकल्प वाला हूं ये कहा अच्छा ये अब ये ए भी जो तो बना हुआ है तो कौन ए भी है ना तो ये जो एक भी शब्द कैसे बना व्याकरण की दृष्टि से ठीकाकार हो जाते हैं यदि भूल गया पैके धातु का रूप में समझाए ये भी आया लोग सोचते हैं सोचें यु है यदू है ऐसा सोचे ऐसा नहीं अस धातु का रूप है ये थे लगा असु भी असधातु भू धातु का अर्थ होता है जो भू धातु का अर्थ होता है वो असधातु का अर्थ होता है लोक लगा मद्दनपुर से एक वतन है अश्य आएगा ही वहां पर हु जल कर हृदय सूत्र है जल जाता है और नशो लो को जाता है अगार हो जाता है अश्काकार है यित प्रत्येपर्य है वो लोग हो जाएगा और घुसोर लोपस सूत्र से अस्तार्त के क्या अभ्यास का लोक होगा यदि अभ्यास होते हैं यहां तो अभ्यास आएगा तो उसका सकार का हो जाएगा गुजल एक तो हो जाएगा सकार को एकार हो जाएगा और झलंत मानकर के अभी झलंत गया नहीं आभिय में आते हैं षष्ट अध्याय के चतुर्थवार में उसे आविय कार्य होते हैं में क्या होता है जैसे अशितवक अत्राभात ऐसा सूत्र है असिद्ध जैसे हो जाते एक कार्य करने के बाद दूसरे कार्य करने लगे तो नहीं हो पाता दोनों असिद्ध सूत्र हैं किन्तु एक सूत्र लगने के बाद में दूसरा सूत्र नहीं लगता यही होता है तो यहाँ पर ये भी बन जाता है ये बोल रहे हैं अशुबी धातो अशभुड़ी धातु है भू धातु का असातु है लोट मध्यम पुरुष है एक वतनांक लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचनांत है ये भी निपात निपात मैंने प्रयोग ये समझ आ निपा था प्रयोग है। ये हुआ है ये भी दी तो भावा की व्याख्या था उसी का अर्थात ता ये भी कहा था भवन करके बोला है ने तो ये भी मान भव भाष्यकार में ऐसा बोला हुआ है ये भी कहा था भवती है गुरा भी ये कहा कि टिप्पणी नव और दस की है नव कहते हैं स्वरूप सादृश्या यदि महाभूत भ्रमो अनाज्ञान जो अभिवेकीय व्याकरण इतने जानकार नहीं है तो उनको ऐसा लगे कि यह धातु जैसा लग रहा है स्वरूप सादृश्या धातु का जैसा रूप होता है वैसे ये भी बना हुआ है तो यह धातु का रूप है ऐसा न समझे ठीक है स्वरूप सादृश्यार ये वृद्धव इतना रूपम ये जो ये रूपम येदी तो बना हुआ है ये धातु ऐसा इदम महाभूत भ्रम हो ऐसा भ्रम किसी को, किसी को ना हो किसको को और अभिज्ञान जो व्याकरण के अभिज्ञ नहीं है व्याकरण जानते रहे विशेष उनको जैसे एक वृद्धव वैसे ही है ऐसा कहना समझें तो ये करके ये यदि आशा ना धातु परिचय आई इसलिए धातु का परिचय देते हैं क्या परिचय दिया अष्टूमि का अषधातु का रूप है ये भी यद धातु का मत समझना एक कहा दस की टिप्पणी निपात ये निपात किसको कहा यह प्रयोग है इतिहाव यह निपात का अर्थ प्रयोग ये भी प्रयोग।, प्रयोग किया गया एक कहा यथाश्रोता हम करते जैसे यहां निपात होता नहीं है सूत्र के बिना ही जो कार्य हो जाए उसका निपात हो हैं और सूत्र लगाकर के यदि बनाया हुआ है व्याकरण लोग जानते हैं सूत्र लगा करके बनता है तो यथाशूत्र हम बनते है प्रतिकार्यम या उसका प्रतिकार्य दिखाते हैं कार्य दिखाते हैं क्या घसोर अभ्यास लोग अस्त सूत्र है भू धातु और अष्धातु के यद तो हो जाता है कब होगा ही पड़े जाते ही पड़े यद तो होगा और अभ्यास यदि हो तो लोग ही होगा या अभ्यास नहीं है तो यद तो हो जाएगा यह तो अगर अलो अंत्य से लगेगा षष्टी के निर्देश से सरकार का एक हो जाएगा नशोर को लग जाएगा आकार का लोग हो जाएगा स्ना के जाए आकार और अशार्थों का आकार का लोग होता है सारीत प्रत्यय पर शिख का ही आदेश हुआ गीत है सूत्र है एक वर्षो जहां लो तो से लोग इत्यादि सूत्रों में कहा गया ये भी बनाया होगा ईश्व के द्वारा प्रतिकारूत्र सूत्राम सिद्धवन ऐसे निपात का संकेत हो कहते प्रतिकारी शब्द करते सूत्र न कह करके सिद्धवत जैसा है वैसा करना इसको कहते निपात का संकेत होता है यथा विराम कुरु इत्यादि विराम कुरु इत्य तरह सूत्र आता है विदातु दिर जी लोग लगा मध्य पुरुष के बहुवचन एक प्रथम पुरुष बहुवचन लाते हैं तो वहां पर विराम कुरू ऐसा बनाते हैं और मध्य पुरुष एक बच्चे विदान बनाते हैं तो कैसा होता है वहां क्यों बस ये क्या होता है वहां विराम गुरंतु अन्य तरह सेम सूत्र है वो सूत्र में कहा जाता है वृत्ति लिखी जाता है देते लोटी आम दिन रात से जब लोट लगा रहा होगा तो आम ये हो जाता है विराम बनेगा क्या बनेगा दिन आम अगर लोट होगा लोटो लुक लोट का लुक हो जाएगा आमा सूत्र लग जाएगा आम का सूत्र लुक और गुण का अभाव बनना था जब आम आधातु गए कुगंतर से गुण होना चाहिए गुण का अभाव होगा यह सब विपातन होगा और लोडंत का अनुकरण होगा मतदा आय क्री लोडंत क्री का अनु... अनुप्रयोग होगा जिसके अंत को लोट लगा हुआ ऐसा क्री धातु का अनुप्रयोग विदाम कुरु कभी बने गया यह सब विपातन से होता है कहते वहां तो विदाम कुलवंतु इत्याम है सूत्र ऐसा है विदाम कुरु तो नहीं है माने लगता है कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में कार्य होगा लोट लगा अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं पुरुष वचन है ना विवक्षित है ऐसा कहते हैं पुरुष और वचन का विवक्षा नहीं है सभी वचनों में होगा विदाम करवानी इत्यादि बन जाएगा ये कहा यही है विदाम गुरु इत्यादि कहा विधानतु इत्यादि इत्यादि कहा था विधान कुरंतु ये बनाया जाता है विदाम कर्वंतु तो अन्य तरह से सूत्र किया जाता है विधातु का रूप होता में जैसा निपातन होता है उसी प्रकार है ये बताया वस्तु तो अत्र निपाठ पाठो हाँ वास्तव में निपात पाठ नहीं होना चाहिए टीका में क्या होना चाहिए निपाठ होना चाहिए पढ़ा पढ़ना ये होगा ऐसा पढ़ना ये नहीं पढ़ना ये कहा पाठो निपाठ निपठो पाठे पाठ सब पाठ बोलते ना पाठो उसके लिए दो शब्द मिलते हैं बोले अमर का में क्या क्या है निपाठ और निपठ ये दोनों पाठ के लिए बोला जाता है निपात के स्थान निपात निपाठ के स्थान पर निपात हो गया होगा शब्द में अथभ्रंश हो गया होगा ऐसा करने वास्तव में होना चाहिए निपात न होकर के निपात को सूत्र के बिना जो कार्य है उसको निपात बोलते हैं व्याकरण में कोई सूत्र नहीं है कहीं से भी तो निपात कार्य बोल देते हैं निपात नहीं निपाठ अथवा निपाठ है निपाठ पाठ के निपात बोला गया वास्तव में है इस बना कहा बाकी मध्य लोग का भोग संपूर्ण दिखा दिया अब सुर के वो गृह साइड वहां से प्रलोभित हो जाए आत्मज्ञान का कथन न करना पड़े इसके लिए नमराज कहते हैं ये कामा के। ये काम दुर्लभ दत् लोगे सर्वा काम स्तः प्राथयस्व सर था सतुल विशालंबदीया मनुष्य ही प्रता पिचालयस्व नचिके माक्षे का दुर्लभा मतलोक सर्वा कामता प्राप्त रातू्या त्ता पिचास्वी के तो मरण मानु साक्षि ये कामा कामा ये काुर्लहा दुखे लब्धम योग्य दुर्लभ लोक में जो जो विषय काम में काम्य काम विषय योग विषय मनुष्यलोक में दुर्लभ है मिलना मुश्किल है असंभव है ऐसे ही सर्वान काम समा प्राप्त सभी विषयों को जो जो मध्य लोग पाया नहीं जाता जो विषय भूलना चाहे तब भी नहीं मिलेगा ऐसा विषयों को भी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्राप्त है सब अब मान लो जैसे प्रार्थना करो तो मान लो वो सारे विषय मिलेगा ज्यादा क्या कहो कहते हैं इमाराम श्रद्धा सत्य जो अफसराए हैं राम सब अवसरा तो इमाराम ये जो अवसराए हैं रामा घर में रहने वाली अवसरा है वो भी अवसर तुम्हारे घर में आएगी कैसे आएगी शरदा सतुरिया रथ पे बैठ करके बाजा बाजा के साथ आती हुआ अवसरा ऐसे करा सकता हूं शरदा सतुरिया ये युवा अवसरा रथ के सहित और तुरिया बने बाजा बाजा के बांड बाजा के साथ ये सारे अवसराहे हैं तुम्हारे साथ में नहीं साल आदम्बनी या मनुष्य इस प्रकार के वो मनुष्य द्वारा प्राप्त करने हुए नहीं है आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे तो देवलोक का होगा गए अब सरा के घर में सोता आ जाए और बाजा राजा के साथ घर में बैठकर आ जाए असंभव है ये भी मैं सकता हूँ नहीं दृशा लम्बन या मनुष्य इद्रिशा में ईदृश्य होना चाहिए जाकर की दृष्टि में तो जो कैसे बना होगा टीका चिपण में विशेष विचार करेंगे क्योंकि ये ईद पूर्वक कृष्णा है वो काय प्रत्यय होकर के बनना चाहिए किंतु तो काय नहीं हो पाएगा काय करने तो जीप होना जरूरी है कि ठिकठाने जो ऐसा भी लगना चाहिए ऐसा होगा ठिका ठीक होने का विचार करेंगे नहीं विशाल मनिया मनुष्य मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार के भोग दिव्य भोग जो स्वर्गी के अवसराएं गाड़ी में बैठकर आती हो और बाजाबाजी के साथ हो मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने जुड़ते हैं ऐसे भोगा आविर्म प्रतापी परिचारिश और वो जो गाड़ी में बैठ करके बाजा दादी के साथ आने वाली जो अवसर मेरे द्वारा दी गई जो अवसराएं हैं इसे क्या करना तुम क्षेत्रता लाना जो चाहो सेवा लगाओ मैं में पहुंचा लगवाना झाड़ू लगवाना जो भी करो तुम चाह रहे परिचार नहीं किया तो सेवा तो तो ले सेवा स्वर्ग की अवसरा आकर के धर्म भारत होता तो मेरे तुमने तो अभिमान करेगा गरीबे को जयद के तहत संबोधन है मरम माँ अनुप्राची मरम माँ अनुप्राची मरने के बाद क्या होता है यह मत पूछो कि लोट लगाड़ के जगह पर लुम लगाड़ किया हुआ है मांग का योग है मत पूछो यह होता है प्राक्षी लुम लगाड़ है प्रचद है लुम मध्यम पुरुष एक प्रचार है लोट के जगह पर है मत पूछो ऐसा टिप्पणी लंबनिया कहते लंबनिया में लब धातु है तो वो नून कहां से आ गया ईदी तोता धातु तो ईदी तो नुन धातु लगता है में अनियर् प्रत्यय लब धातु से अनियर् प्रत्यय हुआ है तो अनियर प्रत्यय परे रहते लब धातु को नून कैसे आ गया अब यही यहां जाकर दृष्टि पैसे इसको ही स्कूल जाते हैं भेर असब लिटो ऐसा सूत्र है ईद तो नुम धातु प्रकरण में रब धातु को नुम होता है सब परे न हो लीट परे न हो सब और लिट परे न हो ऐसी स्थिति में रब धातु को नुम होता है तो। रबेर असम लिटो ऐसा सूत्र है उसे के आगे लवेस्ता ऐसा सूत्र है दूसरा लव धातु को भी स्थिति है सप न हो लिट न हो यहाँ क्या प्रत्यय है अनियर है लीट भी नहीं है सब भी नहीं नुम धातु को लंबन बन जाए यही ज्यादा शिष्य है अच्छा आगे तो नहीं है मंत्र में तो नहीं आगे भाष्य है ये ये कामा प्रार्थनीय दुर्लभ राष्ट्र जो जो विषय कामा काम में कामा विषय जो जो विषय मनुष्य लोग में दुर्लभ है और प्रार्थनीय है सब चाहते हैं सब चाहते हैं किंतु दुर्लभ है मिलना मुश्किल है ऐसे जो विषय है दुर्ल राष्ट्र मर्त लोग मर्त लोग दुर्लभ है किंतु सबकी इच्छा का विषय है ऐसे ऐसे विषय सर्वान उन सभी विषयों को कान कामान उन विषयों को क्षमता था इच्छा था प्राप्त है। जो चाहो वो मार लो वेरे से क्या काम धेलो मारदा काम धेल मार लो पाइजात मारदा पायजात मान लो कल्प तो वृक्ष स्वर्ग में वो चाहो तो वो भी दे सकता हूं कुछ भी हो एक स्वर्ग की अफसरा तो एक नमूना के लिए रखा है जो चाहो सब दे सकता हूं कहा टिप्पणी है चार पांच चार में कहते हैं दुर्लभ वस्तु मत लोग पीयूष पाना है क्या दुर्लभ है मत पान मिलेगा क्या यहाँ तो मत्था भी नहीं मिलता क्या अमृत मिलेगी तो पीयूष पान अभी जो है ये ऐसे विषय यहाँ पर दुर्लभ है इच्छा है मिल जाए तो अच्छी बात है तो वो भी मत कह सकता हूं यह आता है राजकीता इच्छाता कहा मैंने इच्छा से जो चाहो सो ले लो ए भाष्य में ये छंदता करो इच्छाता अभिप्राय छ आश्रय केवल कहते हैं अमरकोष कार ने कहा है अभिप्राय छंद आश्रय इनको मानते हैं। अभिप्राय ये भी कहा है अभिप्राय और बस ये दोनों अधीन होना माना छंद छंद बोलते हैं इनको छंद बोलते हैं अभिप्राय को भी छंद बोलते हैं छंदस बोलते हैं और अपने अधीन होना को भी ये बोला जाता है छंदस बोला जाता है इमा दिव्या हो ये जो दिव्य भोग है दिव्य भवा दिव्या स्वर्ग में होने वाली अवसराए दिव्य भवा दिव्या दिगा दिप तो सूत्र है ये लगा करके ताप लगा के तो बोला बहुत बेचारे दिव्या अफसरस यही है अवसराए जो दिव्य स्वर्गलोक में होने रहने वाली अवसराए हैं इनको राम जो बोलते हैं क्या रामायण की पुरुषा न राम पुरुषों का आनंद देती है इसलिए उनको राम बोला है अवसरा उनको कहा राम ये अवसराए शाह रथ ही वर्तन थे अकेली नहीं आएगी तुम्हारे घर में गाड़ी के साथ आएगी रथइ वर्तन थे और गाड़ी के साथ रहते हैं इसलिए सारथा हो जाएगा गाड़ी के साथ रहते हैं ये इसलिए और सतूरिया सवादित रहा ढोल लगा बदते रहेंगे साथ ऐसे होकर के आएगी तुम्हारे घर में स्वर्गीय अवसर आएगी का नहीं लंबनीय ऐसे ऐसे विषय यहां लंबनीय नहीं मनुष्य लोग मिलने योग्य नहीं प्रापणीय प्राप्त करने योग्य नहीं दृश एवं विधा मनुष्य ही इस प्रकार के दिव्य भोग मनुष्यों द्वारा तो प्राप्त करने योग्य नहीं है ही वर्त्यम मनुष्य मनुष्य का वर्त्येक तो अस्मदार प्रसाद मंत्रण हमारी कृपा हो जाए तो मिल सकते भोग हमारी प्रसन्नता के बिना मिलने सके तो आज मैं प्रसन्न हूं तो ऐसे ऐसी वस्तु में जो चौवसर्गी वस्तु कहना चाहता हूं एक, था। तीजर। तीजर। एक कि है छह से लेकर छह नंबर तीन चिंत इत्यादि न च बालम प्रति एवं प्रलोभनम स्थान इति ये एक शंका होशक्ति के बाद नजगेता बाल के अवसर हो क्या है उसको ये शंका आशक्ति किसी को न बालम प्रति नजगेता तो बाल अवस्था का है तो उसके प्रति प्रलोभन स्थान है इस पर एवं प्रलोभन जो अवसराओं की तो प्रलोभन दिया जा रहा है ये तो ठीक जगह में वो नहीं हुआ चर्चा नहीं हुई ठीक न शांति तौर पर नहीं करना अने को तो साथ अनेक साथ योगी सत्य संकल्प अवसार सत्य अवसराओं के साथ साथ योगवन अवस्था भी दे सकते हैं क्यों सत्य संकल्प है वो यदि मुहम ऐसी कल्पना करना एक साथ में कहा अब सरस कि अफसरा शब्द नहीं बनता शब्द बनता है क्यों बनता तो है अच्छा स्त्रीयाम बहुसु अफसरस स्वर्गेश मुखा अमरको में यह अवसरस शब्द का अर्थ किया है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है बहुवचन में प्रयोग होता है स्त्रियाम बहुसु बहुवचन में प्रयोग होगा अफसरस शब्द और इसमें होगा बहुवचन होगा स्त्रीलिंग में होगा अफसरसा बनता है उन्हीं को स्वर्गेशिया भी बोलते हैं स्वर्ग की बेशिया भी बोलते हैं अफसराओं और उर्वशी बुखा कौन है वो उर्वशी बुखा उर्वशी आदि जो अवसराए हैं उनका ऐसा नाम अवसर सा बोलते हैं कहते स्वर्गेश आठ की टिप्पणी ने कहा रामायण की कहा अर्थकथन हम ये कोदम रामायण की पुरुषार यदि रायमा बोला ये अर्थ यह अर्थकथन है वास्तव्य शब्द नहीं है शब्द तो अवसरस शब्द है यह कहा अर्थकथन हम ये वो दीकर वस्तु ऐसा अर्थ होगा रम धातु से कर्ता होगा ये कहा क्योंकि ज्वलती का संत्य उड़ाना ये सूत्र से राम शब्द बनाना है ऋण प्रत्यय होगा ज्वल धातु से लेकर कष धातु तक जितने धातु हैं ज्वलती कसंते ज्वल धातु से आरंभ होगा कष धातु बजा करके समाप्त होगा इतने धातुओं से ऋण प्रत्यय होता है ज्वलती का संत्य उड़ाई थी ज्वाला जो धातु जो है ज्वालागढ़ में आता है राम धातु इसलिए रमेर अंतर्गत ऋण था रण धातु जिसके पेट में ऋझ का अंतर है कि ऋंच नहीं है राम अंतर भी रामा ऐसा ही है रण प्रत्यय होकर रामधातु शरण होगा तो वहां राव बच जाएगा उगला प्रत्यु होते रामा बहुत स्टाग जाएगा रामा बन जाएगा ऋण्त शत्रु धा ज्वाला निजांतर जो तो। तो रमी धातु बनते आएगा वो ज्वलादि में नहीं आता है प्रत्य हो नहीं पाएगा और वो ज्वलारी आने के कारण क्या होगा ज्वलारी नहीं आने के कारण मित, मित हो जाएगा वो ये अमंत है रंगदातु अमंत है रंगो तो अमंताश्चर्य ऐसा सूत्र आता है तो ये अमंत होने से मित माना जाएगा तो मितान वर्ष सूत्र बन जाएगा तो राम बनने लग जाएगा रामा नहीं बन पाएगा नित्य वृद्धि चतुर्लभाव उपधा वृद्धि नहीं हो पाएगी इसी अवधेयन ने इस तरफ भी है दाए पर भी उस टिप्पणियां हैं दो नंबर टिप्पणियां दो के कहा इतृषा युक्श जो ईतृषा कैसे बना ईतृषी गुण शब्द चाहिए क्योंकि इदम पूर्वक दृष धातुषे काया करते हैं क्योंकि काया और दोनों होगा क्योंकि यहां पर ये कोयन करने वाला था कृषो के क्वेंट से कोईन का विकास चलता है तृतीय अध्याय में क्वीन आते समय में वहां पर द्रिक द्रिक ऐसा सूत्र आता है दृग परे हो दिशा द्रिश परे, परे हो बतू परे हो तो सर्वनाम से क्या होता है क्वैन या क्वैन एक दोनों हो जाता है क्वैन भी होता है एक काया भी होता है दोनों होता होता है क्वैन करते हैं तो ताप नहीं लग पाएगा इदृशा नहीं बन पाएगा इदृक बनेगा बात हो तो काय करते हैं तो ठी डाण से नीप होगा ठीक डाण जो ऐसा मातृता है ठक् है काय पर क्या से क्या होगा नीप होगा तो ईदृशी बनना चाहिए ईदृशी होगा तो बहुत ईदृश्य होना चाहिए इदृशा कैसे बनना यही कृपण बोल रहे हैं इदृशा ये कैसे कोहिमंत ये कोंत है ये कयमता नहीं है यह ध्यान देना होगा तो जीप हो जाएगा जीप नहीं इदृशा बोला हुआ मंत्र में तो कोई नंद कोई नंत मान करके भागुरी बंदे ना ताप भागुरी किसी के मत में जितने भी हलंत शब्द होते हैं उनसे ताप होता है स्त्रीलिंग ताप होता है तो इद्रिक मान लेकर बन बंदे बहुत ताप लगा के इदृशा बना ये भागुरी पक्ष होगा क्योंकि तो भावुरी भावुरी अभाव गोपम अभाव के शब्द है ना भागुरी को है। भागुरी इ, इच्छा है बस्ती भागुरी बस्ती बने इच्छा की बस इच्छा अर्थ है बष्टि भाव को बिगल लोकम अकार का लोक चाहते हैं किसका अति और अव उपसर्ग का और आपम चैब हलंता यथा बाचा दिशा दिशा जितने भी हलंत शब्द हैं उसमें ताप लगा के बोलने को डालते जैसे बाचा पांडि के मत में बाप बनता है क्या बनता है उनके मत में बाचा निशा निक्स बनेगा वहां निशा बनता है दीक्ष शब्द का दिशा जैसा वैसे यहां के बाहर एक आहार रामा अच्छा राम विशेषणी दीप अभाव छांदस तो ये रामा का विशेषण बनाएंगे ईदृशा को तब भी दीप का अभाव छांदस मानना क्यों रामा अदंत शब्द है तो इनको भी अदंत मानेंगे विशेषण बनाएंगे ईदृशा रामा ऐसा मानने पर भी दीप अभाव को छांदस मानना पड़ेगा कि गाड़ी से बोला था छांदस पड़े को क्या मानना पड़ेगा ठीक है ईदृशा एवं विधा काम ये हाँ इस प्रकार के विषय विशेष पद अर्थ अद्याद्यम यहाँ पर ईदृशा क्या अर्थ एवं विधा अथवा काम एवं विधा काम ऐसा विधा अथवा काम शब्द है। ईदृशा क्या काम है। मंत्र <स्वारी> अस्पार नमो एवं तरी हम अभी मनुष्य एवं निकल मानता है महाराज नहीं दृशा न मरिया मनुष्य आपने अभी मंत्र बोल दिया इस प्रकार के दिव्य भोग मनुष्यों तो द्वारा मिलना संभव नहीं कहा तो मैं भी मनुष्य हूं मुझे कैसे मिलेगा कहते तो वो कहते हैं हमारी कृपा से तो मिल जाएगा। हमारी कृपा से जो नहीं मिल सकता बोलता है अस्मदार प्रसार मंत्र है न हमारे प्रसन्नता के बल्कि से तो हो सकता है यही कहा है एवं तरी हम अपनी नदी के का दें महाराज आपने अपने मंत्र में बोला नदी की तीसा लंबनीय मनुष्य मनुष्य के द्वारा ये मिलने योग्य नहीं है कहा तो मैं भी मनुष्य सी गोती को कैसे मिलेगी अवसर मुझे ये शंका होगी एवं तरही इस प्रकार है जब मनुष्य द्वारा मिलना नहीं है तो हम मनुष्य हो तो मैं भी मनुष्य हूं मया भी कहा कथम लंबिया कहा कैसे मिलेगी मुझे ये शंका हो गई और बात मनुष्याय दृश्य माना नाम मनुष्य अलभ्यत होती तब विरुद्ध आथन भी विरुद्ध हो जाए मनुष्यों को देने के लिए बोल रहे और मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं करना विरोधी बात है मैं मनुष्यों को मेरे लिए देने बोल रहे अवसर आने और मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं ऐसे बोल दो विरोधी बात की है यही अर्थ है ये कहा किंच मनुष्याय दिश्य माना मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है, एक एक के जा तो है। देने व्यक्ति पढ़ा होगा मनुष्य की अलभ्य मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं होता कहा नई प्रसाद प्रापरिया मनुष्य लंबड़िया मनुष्य तो ये भी दृत है ये कहा इसलिए कहते हैं कि अस्मदारी प्रसाद अंतरण का हमारी प्रसन्नता से तो सब कुछ हो सकता है हमारी कृपा के बिना मनुष्यों के भोग मिलने वाला नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं मैं तो हो जाएगा ये कहा से हम आदि बोलते हैं न चिकेता कर सकते महाराज मैं क्या करूँगा अफसर आते गाड़ी में बैठ के आ जाएगी बाजे मैं क्या करूंगा तो कहा आविर मत परिचारेश्वर ये मेरे द्वारा प्रदत्त जो अवसराए हैं इनके द्वारा तुम क्या करवा अपने घर की सेवा करवा अवसर तो तो तो आकर के घर में झाड़ू पोसा कर कितना बड़ा सम्मान होगा आविर मत प्रताभी मेरे द्वारा प्रदत्त जो अवसराए हैं मैं आप दत्ता भी मेरे द्वारा दी गई अवसरओं के द्वारा परिचारिणी भी ये सेविकाएं हैं सब तुम्हारे लिए परिचारिणी भी परिचार्य स्वात्मा परिचार अपने सेवा करवाना अपने घर की सेवा करवाना है पाद रक्षा भी सुश्रुषा का आ पैर धुलवाना इनसे इत्यादि जो भी हो ऐसे सेवा करवाओ आत्मा ने क्या अपनी सेवा कराओ कहा चार और पांच भी हैं प्रताभी में प्रदत्ता भी होना कैसे हो गया प्रपूर्वक दाधातु से निष्ठा किया हुआ है तो प्रदत्त होना चाहिए दो दर्दोष घोषण देश होता है दत् होता है, दत्ता दत्ता है। आगे प्रत है दत्त होना चाहिए अगले दाधातु से करके दत्त बनता है प्रदत्त से प्रदत्त होना चाहिए प्रत्य कैसे बन गया इस टिप्पणी का आपको क्षमता हो गई ये करें प्रत्याधित्र से निष्ठा करने पर रूप बना हुआ है प्रत्यक उपसर्ग है, ता ता है। ता उपसर्गा उपसर्गा धातु दा, धा दा धातु से विष्टा प्रत्येक त है अचर उपसर्ग ते ऐसा सूत्र है। उपसर्ग के उपसर्ग से परे भूसंग धातु जो होगा दाधा धातु उसके अज को त आदेश होता है दा के आकार का त हो गया परे है जो उपसर्ग से परे है प्रप्तन है से पर उपसर्ग से परे है उसके भूसंग धातु के जो तो अज था आज उसको हो गया तोता पर तो तो क्रिया मैं दादा तो आकार आकार था व्यंजन प्रकार आदेश आदेश हो गया व्यंजन जो प्रकार आदेश हो गया प्रत्यम आदेश होगा अजंता उपसर्गा दोर अथ स्प्या व्याकरण सूत्राथ अथ उत्सार्थ सूत्र की वृत्ति यदि पढ़ेंगे व्याकरण का सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे आता है क्या आता है अजंता कुसर्गात जितने भी अजंत उपसर्ग होंगे बीस मिनट हो से नहीं हो रहा ये गांव अजंत दुष्दूर्ग बीस मिनट से नहीं हो रहा अजंता अजंत उपसर्ग से परे दाक्य से हो जो घूसंगक को दारातु हो दारातु भूसंग्यक भी है बिना भूखा भी है दाप लो बने अभी भूसंगक नहीं है दारा घोदाप छूत्र है दाप को छोड़कर के बोलता है दाप दो छोड़कर के बाजी दारू का दारू का धातु घुसंग तो संख्या अलंतात उपसर्गात् अचहस्य अच तस्या उसके अस्प त होती परिणत है अच्छा सूत्रकार सूत्रकार आदेश तकारात अकार उच्चारा अच उपसर्गा त करके अलंत बोला हुआ आदेश में तो अकार उच्चारण के लिए त अलंत आदेश होता है व्याख्या ऐसा कहते हैं व्याख्या आगे पांच की टिप्पणियां पारप्रक्षाल पार प्रक्षाल तिना इत्यादि ना संभोगादि विवक्षितम ये सब है क्योंकि आगे मंदिर में सर्वेन्द्रिया दरंक तेज करके कहेंगे ये जो भोग जो भी होते हैं क्या होता है इंद्रियों के जो तो तेज है उसका समाप्त करने वाले होते हैं करके नजिकेता स्वयं बोलने वाले हैं आगे ऐसी स्थिति तो इसलिए भोग भी हो सकता है या था आम सर्वेन्द्रिया जलें भक्सवान अनुरोध आप भक्रमान मंत्र में रहिए तो स्वर्त को आप जो युद्ध भोग मुझे देने जा रहा है यह भी इंद्रियों के केस के को समाप्त करने वाले हैं ऐसा ये मुझे नहीं चाहिए ये बोलेंगे दाशी भाव ये जश इनकी आवाज कदमें दाशी भाव से इनके सेवन करो ये यमराज का दंगा है आपको दाशी भाव से जश अर्थाव जैसे सेवन हो यह अर्थाए कहा अच्छा कहा से नचिकेतो वरणम मानप्राक्षी है ना उसका अर्थ करते हैं ये नचिकेता मरणम मरण संबद्ध प्रश्न मरण को संबंध रखने वाला जो प्रश्न है मरण के बाद में आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा प्रश्न इधा ये एम प्रेत इत्यादि अस्तित्व के ना अस्तित्व इन विषय में प्रश्न प्रेत अस्थि नास्ती यही प्रश्न तुम्हारे मरे हुए तुम व्यक्ति को लेकर के है कि नहीं है ये प्रश्न कागदंत्र परीक्षारूप कौए के दर्जे के परीक्षण करने समा के समान है कौए के दांत की परीक्षा करके को पास नहीं हो सकता है क्यों दांत होता ही नहीं है कौए का दांत कितने होते हैं विचार करने लगे तो विचार निष्फल होता है इस प्रकार ये प्रश्न भी निष्फल है इसलिए इसके उत्तर और यह वर्दान निष्फल है फल वाला मान लो या श्लोक का मार लो पर का मार लो या है प्रश्न नचिकेतो मरण मारे मरण संबद्ध प्रश्न मरण संबंधी जो प्रश्न है तुम्हारा क्योंकि मरे हुए को लेकर के प्रश्न उठा है नचिकेता ने किया है प्रेते प्रेत्य अस्थि ना की क्या परीक्षा पवे के दान की परीक्षा करने के समान है एक प्रश्न तुम्हारा मान प्राग शीर मिमम प्रश्न मर शीर इस प्रकार से पूछने योग्य नहीं हो ये बेटर छोड़ दो इसके पर ले दो नचिकेत यमराज का वक्तव्य असमाप्त हो जाता है जितने भी दिखाया समाप्त होगा आगे बच के क्या उत्तर देता है लेता है कि नहीं लेता आगे चिंता होगा श्रेय नंबर की टिप्पणी तृतीजया निंदन आ्याग करने की त्यगवाने की इच्छा है त्याग तुम इच्छा तृतीजा त्यगवाने की इच्छा यमराज मशु त्यगवाना चाहते हैं इसलिए निंदना उनकी निंदा करते हुए कहा काका दंटा परीक्षा रूपम का ये तो तुम्हारे जो प्रश्न है ना बच्चों का और गया। हो गया कौए के दांत की परीक्षा करने जो समान हो गया इसको छोड़ दो मेरे ऊपर ये कहा तस्या रूपम एवं रूपम ऐसा ऐसा होगा जैसे कौए के दंते का स्वरूप दांत का स्वरूप होता है उसी प्रकार का स्वरूप ऐसा है जिसका कोई होता नहीं जैसा तब सभी हम कौए के दंते की परीक्षा के, के समान जो है जैसे कोई पूछे काका से कति दंता कोई पूछता हो कौ के कितने दांत होते हैं ऐसा कोई पूछता हो काकश्य दंता भवन भी कितने दांत होते हैं ये प्रश्न में विचार प्रयत्न यथा निष्फल विचार उसमें जो विचार किया जाएगा जो प्रयत्न किया जाएगा निष्फल होता क्यों दांत होते ही नहीं उसके कोई तो दांत नहीं होते कवि निष्फल काकस्य दंता भाव क्यों निष्फल होता कवि का दांत नहीं होता तहा अयम प्रश्न है तब तुम्हारा ये प्रश्न ये अयम प्रेत है मन से प्रश्न वैसा ही है तबिशार कोई सार नहीं है इस प्रश्न में कोई सार नहीं है इसलिए छोड़ो इस प्रश्न में छोड़ो इसके बंदे ने इस लोक का भोग अथवा प्रलोभ का भोग एक कहा अच्छा आगे अब नचकेता इसके उत्तर में क्या बोलना चाहते हैं नचकेताओं का शब्द है आगे एवं मृत्यु ना प्रलोभ्य मानो भी इस प्रकार से मृत्यु के द्वारा प्रलोभन दिखाए जाने पर बहुत सारे प्रलोभन दिया सौ सौ साल जीवित रहने वाले पुत्र पवित्रादी मार लो बहुत सारे पशुआ भूमि संपूर्ण भूमि के राजा बना देता है मांग लो इस भोग से अतृप्त हो तो स्वर्ग के भोग जैसा चाहो वैसा मांग लो बहुत सारे कहा एवं मृत्यु प्रलबान की इस प्रकार के द्वारा चमराज द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी नचियेगा नच गया था महा हर जैसे महान होता छोटे मोटे तालाब होते हैं वायु को तो जोक से हिल जाते हैं क्योंकि महान होगा वृंद्र महासागरा भी होगा वो वायु को जोको से कुछ नहीं होता नीचे के भाग गहराई गई सर शांत ऊपर हलचल होगा तो होगा नीचे नहीं होगा ठीक इसी प्रकार महावत महान समुद्र के समान अक्षुभ्य विचलित नहीं होकर इतने लोग दिखाने पर भी विचलित न होता हुआ आह नचकेता आह कहते हैं मृत्यु के कम प्रलोभन नहीं दिया रखा गया है किंतु ये सारे के द्वारा विचलित न होता हुआ निचकेता है एक सात राष्ट्र की सात्मक बालोकेत दिव्याम आददयन जगादेता है बालक है तो करते हैं, बालों की बालक होने पर दिव्या दिव्य अनुभाग्य द्वारा ही युवधीरुभाग्यम अर्थम क्योंकि युवाओं के द्वारा जो अनुभाव विचार करने योग्य होगा अर्थ होगा उसको जान रहा वो प्रथम प्रौढ़ता पूर्व बोलता है लोग प्र, जैसा बोलते हैं उस प्रकार से कहा जाता है फोर ऐसा प्रौढ़ को सामने करता हुआ बोलता है जगा बो, बोला ये कहने के लिए कहा एवं मृत्यु प्रौढ़ की कहा इस प्रकार से बहुत सारे प्रलोभ पर भी महाभारत अक्षिप्त आता नज के महाारत समान कैसा है महा यथा अति गंभीरों जलाशय अति गहराई जो गहरा गहरा जलाशय होगा अति गहरा थोड़ा थोड़ा पानी होगा थाली का होगा तो सूख भी जाएगा हिल भी जाएगा यथा अति गंभीरों जलाशय अति गहरा जो जलाशय होगा बनने मतंगजेरा महता सुंदादंडेरा भिलटमानों की मतंगज आ गया हाथी आ गया जंगली हाथी आ गया, गया। आकर के बड़े जोर से शुरू से हिराए जाने पर मिली बिलोट के बारोपी भ्रषम बार बार उसको विलोड़ित करने पर कर भी न कालुष्यम भरे अपने स्थिति से विचलित नहीं होता तो समझ ठीक इसी प्रकार तरव राग कालुषण अववाधमाना उसमें लोग नहीं सकती नहीं रही इतने भोग देने पर भी राग कालुषण अववधमाना उसके मन में कोई भी भोग संबंधी इच्छा नहीं हुई नजगे की नजरता की इसलिए आहित्रेटा बोलता है क्या बोलता है आगे है सोमारापतक्रिया जलय जीवित अल्पमे नवैकवाह स्त नृत्यगीते मत शरीम कटईक्रियाण जीवित अल्पमेवा स्व नृत्यगीते स्वभाव शी नवा स्वभाव स्वन कल आगामी कल हिंदी वाले पास बीते हुए तो कल कहते हैं आगामी कल इनके पास समझे दरित्र भाषा अब यहां बीते हुए तो क्या बोलते हैं आगामी को ऐसा शब्द है हिंदी वालों के पास समझेंगे कल कल कल कहेंगे कौन सा कल बोलेंगे हाँ बीता हुआ कल आने वाला कल इतना विशेषण लगाना पड़ता है उसको कल को समझाने के लिए यहां नहीं ह्या बोलेंगे तो समझ गया वो स्वह बोलेंगे समझ आएगी ऐसा स्व स्व माने कल भवंती नवा संशयास्पद है सब विषय मकान अभी दिख रहा है कल तक रहेगा कि नहीं पता नहीं है एक भूकंप का डरता पड़ा वसल का कल यहां साफ हो जाए जो तो शरीर दिख रहा है कल तक रहेगा कि नहीं पता नहीं अफसरा आएगी बोल रहे हैं वो भी कल तक की पता नहीं आयु भी पता नहीं किसी की चाहे हमारे जीवन हो चाहे विषयों हो आयु का किसी को पता नहीं पहाड़ भी टूट करके चूर चूर होते देखे गए एक धरके कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई भी पीड़ा नहीं हो कोई भी कोई भरोसा नहीं हो स्वभाव स्वभावं की कल के लिए चिंता है जिस विषयों का सभी विषयों से है हमारे शरीर कल तक रहेगी नहीं रहे पता नहीं भोक्ता का भी पता नहीं भोग्य का भी पता नहीं स्थिति ऐसी है तो ऐसा मृत्यस इस मृत्य का जो विषय है कैसा है यदि तथ तो तेज जा रहे सर्वेन्द्रिया यद तत् तेज है यदि तत् तेज ये सब एक साथ करना है यज्ञ तेज है जो तेज है वो तो जा रहेगी तेज है कौन ते तो ये अंत का बीच में है अंत का संबोधन करके कहा विषय जो तो है कल तक रहेंगे क्या नहीं वो तो अलग बात किंतु विषय भोगे तो सभी इंद्रियों के सत्यानाश करने वाले हैं ये कहा यह तत् तेज जा जो तेज है, है शरीर की इंद्रियों की जो तो तेज है दे, देखने की शक्ति सुनने की शक्ति बोलने की शक्ति भोगने वालों का समाप्त हो जाता है जला देते वृद्ध कर देते तेजों को नष्ट कर जाते हैं भोग अति सर्वम जीवन अल्पंगे और आपने जीवन के बारे में कहा सतायु सतुत्र पौत्राण गुणेश्वर इत्यादि कहा आपने और बेलिखा जब तक चाहो तब तक कहा किंतु सबके सब प्राणी मात्र के जीवन अल्प है ब्रह्मा जी के जीवन भी अल्प है कौन तो सा ज्यादा है जिसको ब्रह्मा के जीवन बोलते हैं वो भी कुछ अल्प है इतने लंबे काल में जो तो महाकाल लंबा पड़ा वो इसमें क्या है ब्रह्म जी की आयु कुछ भी नहीं एक चींटी की तरह भी नहीं तो, तो हमारे अपने आयु से हम देखते हैं थोड़ा लंबा दिखाई पड़े लंबी दिखाई पड़े अभी सर्वम जीवित जितने जी, भी जीवन है प्राणियों तो का जीवन अल्प तब ही का बाह खबर व्यक्त की जो वाहन आदि की चर्चा किया। हां की आपने हाथी घोड़े आदि की चर्चा की थी तो रैठ करके अफसरा आयु की चर्चा की वाहन और नाचगान के साथ आए आएगी कहा था ये नाचगान आपके पास रहेंगे हमें तो वही दूध चाहिए जो हमने आपसे पूछा है जो मरे हुई विषय में मरे हुए विषय में अस्तित्व तो रहता है ये कहना है कि कहा एक नंबर की वैराग्य परीक्षा इतने तीक्ष्ण वैराग्य है नजीकता के पास जितने तीक्ष्ण वैराग्य है सूक्ष्म वैराग्य है विशेष है वैराग्य परीक्षा स्त्री नाम अभी अनुचितारी सही संग अवसर का नाम नहीं लिया यार तब ही वहास नृत्य गीते करके माने वाहन शब्द से लक्षित तो वही अवसर हो रही तो है वाहन को तो करके आने वाले किन्तु नाम अनुचितारी किसान उच्चारण न करते हुए उच्चारण करना नहीं चाहते है वैराग्य बहुत है उनके पास इसलिए नृत्य गीते क्या नाचने वाली गाने वाली है तो वही होगी किन्तु नाम नहीं लिया उन्होंने वैराग्य प्रतीक्षा उन्होंने कहा अन्य इस मंत्र में ऐसा भी तो हो सकता था ना जीते तब तब तबैव बाहांरा इत्यादि हो सकता है हो सकता था तब संतरा तबोदृत जीते ऐसा भी हो सकता था किंतु बाहा बोल दिया वाहन का नाम ले लिया अक्षरों का नाम ले लिया ऐसा भी हो सकता अन्यधारी तब संा तब दृत्य ऐसा भी तो मंत्र बोली जाता था नहीं कहा कि बोला था यह था दान प्रत्याख्यान समान विषय तो जैसा देने को कहा था अपसरा देने को कहा था और प्रत्याख्यान में बाहा सब ले रहे समान होना चाहिए जिसको देने चाह निषेध को उसी का करना चाहिए दान और प्रत्याख्यान में समान मानने पर तो दान प्रत्याख्यान चाहिए था प्रत्याख्यान कर रहा है नहीं चाहिए बोल रहा है दान और प्रत्याख्यान में समान विषय तो अश्वयुक्त ये ये पंक्ति अच्छी हो जाती कौन कब ही व संतु रामा कब सन्तु जीते पंक्ति अच्छी होती है क्योंकि रामा को देने को कहा था उसके खंडन करना चाहिए बोला ने बाहा दात्री प्रत्याख्या समान सब घटी तत्व से हो सकता दाता और प्रत्याख्या दोनों का वाक्य में भी समान होना चाहिए था किन्तु नहीं क्या समान में विषमता है दाता ने हफ्सरा का नाम लिया था रामा काम प्रख्यातान नहीं लिया है इसीलिए भावस्तु नृत्य इत्यादि अवसर से भाव क्या निकला तो न्यायदान करने वाली अवसर ही आएगा तो कि बैजा के इतना तीक्षण इसे नाम लेना भी नहीं चाहता एक आत्म है ऐसा है अच्छा भाष्य फिर करने समय हो गया है ओम सहन ओम सहन